महाभारत शांति पर्व त्रिचत्शद अधिक शतमो अध्याय शरणागत की रक्षा करने के विषय में एक बहलिये और कपोत कपोती का प्रसंग सर्दी से पीड़ित हुए बहेलिए का एक वृक्ष के नीचे जाकर सोना युधिष्ठिवाच पितामह महाप्राज्य सर्वशास्त्र विशारदरण पलायन धर्म सं युधिष्ठ ने पूछा परम बुद्धमान पितामह आप संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं अतः मुझे यह बताइए कि शरणागत की रक्षा करने वाले प्राणी को किस धर्म की प्राप्ति होती है विष्णुवाच महान धर्मो महाराज शरणागत पालने अर पालने अरह प्रष्टु भवाच प्रश्न भरत सतु जी ने कहा महाराज शरणागत की रक्षा करने में महान धर्म है ऐसा प्रश्न पूछने के अधिकारी हो राजन राजान शिवे प्रभृत राज्य महात्मा सिमा ग राजन शिव आदि महात्मा राजाओं ने तो शरणागतों की रक्षा करके ही परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी श्रोय ते चपोते शत्रु शरण आगतः पूजित्याम सुना जाता है कि कबूतर ने शरण में शत्रु का यथा योग्य सत्कार किया था और अपना मांस खाने के लिए उसको निमंत्रित किया था युधिष्ठि कथम कपो तेन पुरा शत्रु शरण समान संभोजिता काम चतिम ले स भारत युधिष्ठिर ने पूछा भरत नंदन ल में कबूतर ने शरणागत शत्रु को किस प्रकार अपना मांस खिलाया और ऐसा करने से उसे कौन सी सदगति प्राप्त हुई राजन दिव्याम सर्व पाप प्रणा निपतेर मुचकुंद विष्णु जी ने कहा राजन वह दिव्य कथा सुनो जो सब पापों का नाश करने वाली है परशुराम जी ने राजा मुचकुंद को यह कथा सुनाई थी अर्थम इमार्थ मुचकुंदो नार्गव परिपक् प्रक्ष प्रणत पुरुष प्रवर कुंती नंदन पहले की बात है राजा मुकुंद ने परशुराम जी को प्रणाम करके उनसे यही प्रश्न किया था तस्में भार्गवो अखे अत कथा सिद्धि प्राप्त नाधिप नरेश्वर सुनने के लिए उत्सुक हुए तत्शुरचकुंद को कबूतर ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की थी वह कथा कह सुनाई मुनिर्वाच धर्म निश्चय संयुक्ता कामार्थ सहित श्रुण स्वावहित राज महाभुज मुने बोले महाबाहो यह कथा धर्म के निर्णय से युक्त तथा अर्थ और काम से संपन्न है राजन तुम सावधान होकर मेरे मुख से इस कथा को सुनो समाचार कशद विचार महारण दे शकुन लुब्धक एक समय की बात है किसी महान वन में कोई भयंकर वह चारों ओर विचर रहा था वह बड़े खोटे आचार विचार का था पृथ्वी पर वह काल के समान जान पड़ता था काकोल कृष्णांगो उसका सारा शरीर जाति के कवो के समान काला था आल लाल लाल थी वह देखते पर काल सा प्रतीत होता था बड़ी बड़ी पिंडलियां छोटे छोटे पैर विशाल मुख और लंबी सी थोड़ी यही उसकी हुआ थी संबंधे न संबंधे नाम उसके न कोई सुहृद न संबंधे और न भाई बंधु ही थे उसके भयानक क्रूर कर्म के कारण सबने उसे त्याग दिया था नर पाप समाचार त्यक्त दूर तो आत्मानं जो वास्तव में पापाचारी हो उसे विज्ञपुरुषों को दूर से ही त्याग देना चाहिए जो अपने आप को धोखा देता है वह दूसरे का हित ऐसी कैसे हो सकता है दुरात्मान प्राण प्राण हरा ना उद्वेजनी आ भूता नाम व्यादा जो मनुष्य क्रूर दुरात्मा तथा दूसरे प्राणियों के प्राणों का अपहरण करने वाले होते हैं, उन्हें सर्पों के समान सभी जीवों की ओर से प्राप्त होता है। बने सता चकार विक्रय तेम मतंगा नाम जनाधि नरेश्वर वह प्रतिदिन जाल लाल लेकर वन में जाता और बहुत से पक्षियों को मारकर उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। एवं कालो न धर्म अबोध्यत यही उसका नित्य का काम था इसी वृत्ति से रहते हुए उस दुरात्मा को वहां दीर्घ काल व्यतीत हो गया किंतु उसे अपने इस अधर्म का बोध नहीं हुआ तस् भार्य सहाय से रमस्त शाश्वत विमूढ़ सदा अपनी स्त्री के साथ विहार करता हुआ वह बहेलिया दैव योग से ऐसा मूढ़ हो गया था कि उसे दूसरी कोई वृत्ति अच्छी ही नहीं लगती थी तथा कदाचित तस्थ वनस्थ तन्नंतर एक दिन वह वन में ही घूम रहा था चारों ओर से बड़े जोर की आंधी उठी वायु का प्रचंड वेग वहां के समस्त वृक्षों को धराशाई करता हुआ था जान पड़ा मेघ संकुल माका विद्युन मंडल मंडितम नौ आकाश में मेघों की घटाए घिर आई मंडल से उसकी अपूर्व शोभा होने लगी जैसे समुद्र नौका नौकारोहियों के समुदाय से ढक जाता है उसी प्रकार दो ही घड़ी में जल धाराओं के समूह से आच्छादित हुए इंद्रदेव ने व्योमंडल में प्रवेश किया और क्षण भर में इस पृथ्वी को जलराशि से भर दिया तथोधार आकुले काले संभ्रम शीतारदम सर्वम आकुल नाम उस समय मूसलाधार पानी बरत रहा था बहलिया शीत से पीड़ित हो अचे सा हो गया और व्याकुल हृदय से सारे वन में भटकने लगा। से तो वन का मार्ग जिस पर वह चलता था जल के प्रवाह में डूब गया था उस बहेलिये को नीचे ऊंची भूमि का कुछ पता नहीं चलता था पक्षिणो वर्ष सदा भवन मृग सिंह वराह सलमहा रहते वर्षा के वेग से बहुतेरे पक्षी मरकर धरती पर लौट गए थे कितने ही अपने घोंसलों में छिपे बैठे थे मृग और सुवर स्थल भूमि का आश्रय लेकर सो रहे थे महता से तास्चा तास्चा। सही था भारी आंधी और वर्षा और से आतंकित हुए वनवासी जीव जंतु भय और भूख से पीड़ित हो झुंड के झुंड एक साथ घूम रहे थे सोश ते गात्र पहली के सारे अंग सर्दी से गए थे इसलिए तो वह चल पाता था और न खड़ा ही हो पाता था इसी अवस्था में उसने धरती पर गिरी हुई एक कबूतरी देखी जो सर्दी के कष्ट से व्याकुल हो रही थी धृष्ट आत्मा सताम पंजर के क्षिपत स्वयं तो स्वयं भी भी परे पापात्मा पाप पाप पापात्मा व बड़े कष्ट में में था तो भी। उसने उस कबूतरी को उठाकर पिजडे डाल लिया स्वयं तो दुख से पीड़ित होने पर भी उसने दूसरे प्राणी को दुख ही पहुंचाया सदा पाप में ही प्रवृत्त रहने के कारण उस पापात्मा ने उस समय भी पाप ही किया छायाभास तो इतने में ही उसे वृक्षों के समूह में मेघ के समान सघन एवं ढील एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया जिस पर बहुत से विहंग छाया निवास और फल की इच्छा से लेते थे मानव विधाता ने परोपकार के लिए ही उस साधु महान वृक्ष का निर्माण किया था इवो तदनंतर एक ही क्षण में आकाश के बादल फट गए निर्मल तारे चमक उठे मानव खिले हुए कुबद पुष्पों से सुशोभित जल वाला कोई विशाल सरोवर प्रकाशित हो रहा हो तारा बहु। दूर तो प्रभो, प्रभो ताराओं से भरा हुआ अत्यंत निर्मल आकाश विकसित कुमद कुसुम सेशोभित सरोवर सा प्रतीत होता था आकाश को मेघों से मुक्त हुआ देख सर्दी से कांपते हुए इस ब्याध ने संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्ट पत किया और गाढ़े अंधकार से भरी हुई रात्रि देखकर मन ही मन विचार किया कि मेरा निवास स्थान तो यहाँ से बहुत दूर है कृतबुद्धिद्रे तस्म वस्तु ताम तत साले प्रणति कृवा वाक्य मनस्पतिम शरण यामी यान दैवता रे वनस्पत इसके बाद उसने उस वृक्ष उस के नीचे ही रात भर रहने का निश्चय किया फिर हाथ जोड़ प्रणाम करके उस बनस्पति से कहा इस वृक्ष पर जो जो देवता हो उन सबकी मैं शरण लेता हूँ स शिलायाम शिरा कृपा पर भूतले दुखे न महता सुस्वापक्ष ऐसा कर कर उसने पृथ्वी पर पत्ते बिछा दिए और एक शिला पर सिर रखकर बहान दुख से घिरा हुआ वह वहां सो गया श्री महाभारत कपोध्रम त्रि चतर अधिक शतमो ध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कपोत और व्याध के संवाद का उपक्रम विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ